आत्मा कैसे सिद्ध हुआ कोई बता सकता है नीचे कैसे क्यों तो बंद तो? आत्मा नीचे है कोई कैसे क्यों बता सकता तो है नीचे कैसे नहीं होता ऐसा कहाँ कहा गया क्यों नहीं हो गया हाँ ये कहा है ज्ञान नित्या पहले सिद्ध किया। था था था? ज्ञान नित्य होने के बाद यम आत्मा का ये संबित आत्मा है ज्ञान नित्य है और ज्ञान आत्मा है इसलिए आत्मा भी नित्य हुआ और आत्मा हे, सत्य है सत्य ये कैसे सिद्ध होगा क्या युक्ति है युति को ऐसी हो गया युक्ति क्या युक्ति युति तो हम पूछ रहे हैं आत्मा है सत्य कैसे सत्य कैसे युति क्या है नहीं कोई नहीं नित्यत्व सत्यत्व एक है जो नित्य है वही सत्य है सत्य होता है यद काल त्रेपी अतिष्ठती जो नित्य हो तीनों काले में रहेगा वही सत्य सत्य अतिष्ठती तीनों काले में जो रहेगा नित्य जो नित्य है वही सत्य पहले ज्ञान नित्य सिद्ध हुआ नित्य होने के कारण सत्य है वो सत्य वही आत्मा होने से आत्मा भी सदरूप हो गया और आत्मा है कैसे है वह चिद रूप आत्मा कैसे चिद कोई आत्मा चिदुरूप किसे कोई बता सकते किसी में बोला आत्मा चिद रूप है कैसे यम आत्मा कहा गया संबित आत्मा है संबित है ज्ञान ज्ञान आत्मा कौन से ज्ञान चेतन है आत्मा भी चेतन है ज्ञान ही चेतन है यम आत्मा तो संबित तो आत्मा है ज्ञान चेतन है ऐसे आत्मा उससे अभिन्न होने का ना आत्मा भी सिद्ध हुआ ज्ञानी चित्त सचित सिद्ध हुआ और आत्मा आनंद रूप है कोई बता सकता है आत्मानंद रूप कैसे आत्मानंदरुपहे। परा आत्मा आनंद रूप है आत्मा पर प्रेमास्पदम यत पर प्रेम का विषय है महान भुवम ही भूयासन ये प्रेमात्मी क्षेत्र ये प्रेम से सिद्ध होता है आत्मा, प्रेम का विषय से, से आत्मा आनंद रूप है और निर से क्यों होगा क्योंकि तो परम प्रेम का विषय है परम प्रेम कैसा है अन्य आत्मनि अन्य तत्प्रेम आत्मार्थम अन्यत्र नन्याथ आत्मनि अत तत्परम तेना पर आत्मा में परमानंदत्व सिद्ध करने के लिए पहले आनंद रूप सिद्ध करने के लिए पहले कहा प्रेम का विषय है स्नेह का विषय है स्नेह विषय कैसे सिद्ध होता है मान भूपम ये इति इस प्रेम आत्मनि आत्मा में प्रेम है प्रेम विषय आत्मा आनंद रूप है और परमानंद है क्योंकि आत्मा में निज्स प्रेम विषयत्व है निजय प्रेम इसलिए अन्यत्र जो प्रेम होता है वो आत्मा के लिए आत्मा में जो प्रेम होता है वो निरुपाधि के अन्य के लिए नहीं इसलिए आत्मा में निज्स प्रेम विषयत्व है निर तिश प्रेम विषयत्व होने से आत्मा परमानंद रूपे इसके और पूर्व ने पूछा परमानंद का भान नहीं होता है तो अभाने क्या आप अभान परमानंदता का भान नहीं होता रुको, जिसको पूछेंगे अभाने क्या है, क्या है? रुको, फिर इधर जो पूछते बोला आपको पूछ लिया किसमें शुकन नहीं पूछता हूँ आत्मा के परमानंदता का भान नहीं होगा तो, तो क्या पति आत्मा में हाँ। परमानंदता का भान नहीं मानेगे तो क्या पति किसने हाँ परमानंदता का भान नहीं होगा तो आत्मा में अभान तो न परम प्रेम परम प्रेम नहीं होगा के अभान है न परम प्रेम आत्मा के परमानंदस का भान नहीं होता मानेंगे तो उसमें परम प्रेम नहीं होगा आत्मा में आत्मा में परमानंदस का भान होता मानेंगे तो क्या पति है विषय में, में इच्छा नहीं होनी चाहिए परमानंदस का यदि भान होता है विषय में इच्छा नहीं होनी चाहिए ये दोनों पक्ष में दोष होगा उसका उत्तर क्या है ऐसा नहीं जब बोलना साफ बोलना मालूम है तो नहीं तो नहीं बोलना आ, और, नहीं किसको भान भी है के में अतो भाने पर अभा भान होने पर भी अभात आत्मा के परमानंदता अतो भाने पर अभा उसके भान होने पर भी अभात है ये तृतीय प्रकार वा भान पक्ष में दो सौ पक्ष में दो और भान होते हुए अभान है भान होते कैसा भाव अभान आगे, आगे पूछेंगे ये हुआ उत्तर भान होने पर भी अभान होता है किसका परमानंद का। आत्मा के परमानंद तक है भान होने पर भी अभा आगे अभी प्रश्न पूछा था एक से एक समय भान अभान कैसे होगा एक से एक समय भान अभानी कैसे होगा ये शंका का निर्भर सिद्धांतिक कहता है एक से ए, एक समय में एक का भान भान अभान नुक्त तो जो कहते हो अयुक्त तो है क्या नहीं दिखा गया अथा युक्त नहीं है नाद्य अध्यग अध्यस्थ अध्यस्थ पुत्राध्ययन शब्द बट भानस्य भानस्य युज्यते युज्यते भेप्य भानम भान प्रतिबंधे नुज्यु अध्येतृवर्गमध्यस्थपुत्राध्ययन शब्दव एक पद अेतृण् वर्ग अधेत्रिवर्ग वेद पढ़ने वाले वर्ग समुदाय अध्येति अद्वित वर्गना मध्य तिषती अध्येति वर्ग मध्यस्थ वेद पाठ करने वाले समूह के मध्य में स्थित पुत्र किसी व्यक्ति का पुत्र वेद पढ़ने के लिए गुरुकुल में गया वेद पढ़े रहे सब मिलकर के ब्रह्मचारी अध्येति वर्ग का मध्यस्थ पुत्र पुत्र भी अध्ययन करता है पुत्र अध्ययन शब्दवत और पिता देखने के गए पुत्र को बाहर दिखा अंदर से वेद पढ़ रहे ब्रह्मचारी लोगों सब लोग कर रहे वेद पाठ कर रहे बाहर सुन रहे पुत्रा अध्ययन शब्द वुत्र अध्ययन शब्द है अगर सौ लोग एक साथ मिलकर बोलते हैं तो सुंदर मिलकर बोलते हैं तो अलग अलग पता चलता उसमें। नहीं। नहीं। है उसमें इसमें जैसे पंच बोलते हैं सब कोई आगे कोई पीछे पता चल जाता है क्योंकि नहीं होता है मिलते मिलकर बोलना होता है एकदम मिलकर बोलेंगे तो पता आगे पीछे कुछ न एक साथ जो वे, वेद जो अभ्यास करते इसे सीखते हैं लोग इक्कीस लोग मिलकर वेद पाठ करेंगे एक साथ पाठ करेंगे एकदम मिलकर अध्यय त्रिवर्ग मध्यस्थ पुत्राध्ययन शब्दवत पुत्राध्ययन शब्द से यथा अभी बता पिता गया देखने के लिए बाहर भेद पाठ कर रहे तो बैठकर बाहर सुनना है अरे पुत्र के अध्ययन स्पष्ट उसको पता चलता है ये पुत्र शब्द है अच्छा पुत्र अध्ययन शब्द सुनता है या नहीं सुनता है सुनता है यदि पुत्र का अध्ययन नहीं सुने प्रत्येक अध्ययन शब्द नहीं सुने तो कुछ सुनाई नहीं पड़ना चाहिए सब तो लोग को मिलकर बोले पांच दस मिलकर बोलेंगे बाहर बचने वाला को सुनाई पड़ेगा है यदि पुत्र के शब्द नहीं सुने दूसरे एक एक की व्यक्ति के शब्द नहीं सुने तो सबका शब्द कैसे सुनेगा सबका शब्द सुनता है तो पुत्र शब्द भी सुनता है पुत्र शब्द तो सुनता है किंतु ये मालूम होता है ये मेरे पुत्र का शब्द है तभी तो संशय पुत्र इसमें है अथवा नहीं सब सुंदर वेद सुनते बोलता पुत्र इसमें है अथवा नहीं पहले पुत्र शब्द सुना था नहीं सुना।, सुना था यही पुत्र शब्द इसे उसका नीचे नहीं था तो पुत्र शब्द का भान था उसको भान पे भान भान होने पर ही अभान भान तो सुन रहा है एक एक व्यक्ति के शब्द नहीं सुने तो पांचों का शब्द कैसे सुनेगा प्रत्येक शब्द सुनेगा तभी तो जोर शब्द सुन रहा है भान तो हो रहा है शब्द का भान हो रहा है किन्तु यही पुत्र का शब्द है ऐसा भान नहीं देखो भाने पे अभान अधर्ग वर्ग मध्यत्र पुत्राध्ययन पुत्राध्यन शब्दवत शब्द जेते भाने पे भान।, भान होने पर ही अभान हो जाएगा भान होने पर अभान क्यों हुआ कहते भान से प्रतिबंध नुज्यते भानस्य प्रतिबंध न भान तो होता है भान का प्रतिबंध के कारण भान पर अभानम युक्त हो सकता है न युजता नहीं भानस्य अभानम युज्यते पहले तो न दृष्टिता नहीं दिखा गया अद्वित वर्ग मध्यस्थ पुत्र शब्द में दिखा गया भाने पे अभान और जो दूसरा है न युक्त एक से भान अभान एक साथ तो नहीं हो सकता है ये नहीं भानस प्रतिबंध है नाने पे अभान युजते प्रतिबंध के कारण भाने पे अभान हो सकता है कुछ प्रतिबंध है प्रतिबंध का कारण आगे बताएंगे क्या प्रतिबंध है प्रतिबंध के कारण भान होने पर भी अभान हो सकता है दिखता है फिर भी नहीं दिखता है साफ भाने पे अभानम युजते प्रतिबंधेन प्रतिबंध टीका अध्येतृण वेद पाठकाना वर्ग काूह अध्येत्री पढ़ने वाले वेद पाठक उनका वर्ग तस्य मध्ये तिष्ठति तस््यषती थी वर्ग मध्यस्थ तस्य का क्या अर्थ होगा समूह देखो समूह के वर्गस्य वर्गस्य पहले वर्ग वर्गकार अधित वर्ग के मध्य में तिष्ठती अधित मध्यस्थ यहाँ तो हो गया अद्वित समुदाय के वेत पाठन के समुदाय में स्थित कौनी पुत्र पुत्रस्य अशुपुत्र तथा स मतलब अभितिवर्ग मध्यस्थ ये कर्मधारय समाज हो गया तथा मतलब अधित मध्यस्थ पुत्र यहाँ तक हुआ। आखिर पुत्र के साथ अध्ययन का सचिव समाज करना पुत्र अध्ययन तस् अध्ययन अध्येत्र पुत्र का अध्ययन का तत्कर्तृक पठनम जो पाठ का कर्ता है पुत्र तल सह करता है पुत्र है कर्ता जिसका पठन तब्दो उसका शब्द का ध्वनि ध्वनि यथा बहिस्थस पितुर भाषमाने पिता बाहर उसको भान होने पर भी साम भान तो होता है सुनता है किन्तु न भाषते विशेषतः तो अयम मत पुत्र ध्वनि दीदी ये मेरे पुत्र का शब्द ऐसा भान उसको नहीं होता है ये विशेष भान नहीं हुआ सामान्य तो सुनता है किंतु विशेष रूप से ये मेरे पुत्र शब्द तो है ऐसा भान नहीं होता है धानी पे अभान हो गया इसी प्रकार तथा आनंद से आप ही भाने पर आत्मा में जो परमानंदता है परमानंदता उसका भान होने पर भी अभान युक्त हो सकता है ये हो गया पहले विकल्प किया तो अब दुष्ट चरत्म नहीं दिखा गया अथवा उपपति रही तत्व युक्ति नहीं आद्य का निराकरण यहाँ तो हो गया भाने प्याभान हो सकता है और उपपति रही दिखा नहीं गई वात नहीं दिखा गया अद्य त्रिवर्ग मध्यस्थ तो पुत्राध्य शब्द में दिखा गया सामान्य तो भान होने पर भी विशेष मेरे पुत्र का शब्द है ऐसा भान नहीं होता है और भाने पे भान प्रतिबंध नहीं के कारण युक्त नहीं बात भान और भान है हो सकता है क्योंकि प्रतिबंध है कारण देखो टीका द्वितीय प्रत्याह द्वितीय मतलब रूपति रही तत्व युक्ति रही तत्व विकल्प किया था युक्ति नहीं इसका प्रत्याह मतलब निराकरण करते युक्ति रहित नहीं युक्ति है भानस्य प्रतिबंधे न युजते भानी प्यभान हो सकता है युजते का करता है भानी प्यभानम भाने प्यभानम इतना इसके साथ भी जोड़ना भानस्य प्रतिबंधे न प्या भाने भानम अभानम युजते ऐसा एक वाक्य होगा और अद्वेत्र शब्दवत भाने प्य भानम एक दूसरे वाक्य पहला वाक्य होगा भानस्य का स्फुर जिस शब्द का स्फुर हो रहा है ज्ञान हो रहा है प्रतिबंधे न प्रतिबंध क्या है आगे कहेंगे वक्षमान लक्षण है ना वक्षमानम लक्षण यसे प्रतिबंध लक्षण आगे कहने वाले है उसके द्वारा प्रतिबंध के द्वारा भाने पे भाने प्या भान प्याभान भान सामान्यत तो होने पर भी सामान्यतः तो प्रतीत भी, हो भी विशेष कारण अप्रतीत विशेष रूप से प्रतीत नहीं होती युजते का तो उपन्न है युक्त है प्रामाणिक है भान होने पर भी अभान हो सकता है प्रतिबंध के कारण अभी प्रतिबंध क्या आगे बताएंगे कि नितिन बता दिया एक दो विकल्प किया था सिद्धांत ने क्या भान प्यभान एक वस्तु का एक समय में भान और अभान ये युक्त नहीं जो कहते हो अयुक्त तो क्या है कारण क्या है क्या कहीं नहीं दिखा गया अथा युक्ते नहीं यदि कहो कहीं नहीं दिखा गया कहोगे तो ठीक नहीं दिखा गया अभ्य वर्ग मध्यस्थ पुत्राध्ययन शब्द में दिखा गया भानी प्य भानम और युक्ति रही तो ये बात नहीं युक्ति है क्योंकि प्रतिबंध के कारण भानी प्यभानम युजते सामान्यतः भान होने पर भी विशेषता कारण अभान अप्रती युक्त हो सकता है संभव है दोनों का निराकरण हो गया बोलो अभ्ये प्रतिबंध इत अभी प्रतिबंध के कारण भाने प्यभान हो सकता है ऐसा तो प्रतिबंध क्या है जिसके कारण भाने प्यभान हो सकता है अभी कहते हैं तं निरस्य प्रतिबंधोस्ाती व्यवहारा वस्तु तंगोत्दन तं से प्रतिबंध क्या है कहते अस्ति भाती व्यवहार वस्तु ने व्यवहार के अर्ह मतलब योग्य व्यवहार के योग्य वस्तु में क्या व्यवहारे? अस्ति अस्थि व्यवहार योग्य वस्तु में भात इति व्यवहार योग्य वस्तु में अस्ति भाती व्यवहार योग्य ये लेखनी अस्थि ऐसे व्यवहार होता है भाति व्यवहार होता है ये लेखन ही हो गया कोई भी घटपट आदि है अस्ति भाति इति व्यवहार योग्य वस्तु में अस्त व्यवहार योग्य है अस्थि व्यवहार योग्य वस्तु में भाति अस्थिमत है भाती में दुष्पूरण दिख रहा है दिखता है अस्ति भाति घटपट सामने तो दिखता है अस्ति भाति है और हो रहा है ऐसे व्यवहार योग्य वस्तु में व्यवहार योग्य वस्तु तो है कभी कभी प्रतिबंध है का नास्ति न ना भाती ऐसे व्यवहार होता है है कोई वस्तु है कि तो दिखता नहीं कहते नहीं है देखो वहां है या नहीं दिखता नहीं व्यवहार योग्य वस्तु होने पर भी कभी कभी सड़ता सामने है और तो दिखता नहीं कहाँ रह गया तो किस कारण प्रतिबंध के कारण अस्ति भाति ऐसे व्यवहार योग्य वस्तु में तम निरस्य तमश व्यवहार निरस्य ऐसे व्यवहार अस्थि व्यवहार नास्ती थे व्यवहार इसके व्यवहार को निराकरण करके विरुद्ध से तस्वीर उत्पादन तरुद्ध से त्याथ व्यवहार से विरुद्ध से व्यवहार से अस्थि व्यवहार का विरुद्ध क्या होगा नास्ती और भातिथ व्यवहार का व्यवहार न भाति अस्थित व्यवहार का विरुद्ध हो गया नास्ति भातिद व्यवहार का विरुद्ध हो गया न भाती अस्थि भात इति व्यवहार योग्य वस्तु का जो व्यवहार होना चाहिए अस्ति भाती थी ऐसे व्यवहार को निराकरण करके उसका विरुद्ध से विरुद्ध व्यवहार से उत्पादनम विरुद्ध व्यवहार से जननम् इसको प्रतिबंध कहते हैं विरुद्ध व्यवहार हो गया नास्ति न ना भाति ऐसे व्यवहार का जनन उत्पादनम इसको प्रतिबंध कहते अस्थि भाति ऐसे व्यवहार योग्य वस्तु में ऐसे व्यवहार के निराकरण करके विरुद्ध व्यवहार नास्ती न ना भाती से विरुद्ध व्यवहार का उत्पादन उत्पत्ति इसको प्रतिबंध कहते हैं प्रतिबंध का कारण क्या है ये तो प्रतिबंध शब्द का तो प्रतिबंध क्यों होता है प्रतिबंध का कारण क्या है आगे बताएंगे किंतु यहाँ प्रतिबंध उसको कहते हैं अस्थि भाती ऐसे व्यवहार योग्य वस्तु में ऐसे व्यवहार नहीं करके व्यवहार को निराकरण करके नास्ती न भाती ऐसे व्यवहार का उत्पादनम जननम व्यवहार की उत्पत्ति को प्रतिबंध कहते हैं ठीक है मैं देखो अस्थि वस्तुनि। से विद्यते व्यवहार के लिए योग्य जो होता है उसको कहते अस्थि भाती अस्थि का से विद्यति भाति का ऐसे व्यवहार योग्य वस्तु में वस्तु को अस्थिभा व्यवहार व्यवहार योग्य व्यवहार के साथ वस्तु का कर्मधार है तत्व तदवस्तुची तथा तत्पद से अस्थिभा व्यवहार तद वस्तु ऐसे नीलम च तत्कमलम चे नील कमलम ऐसे कर्मधार होता है यहाँ तत्च तदवस्तु पहला तत्ना अस्थि भाति व्यवहार अस्थि भातिहार अस्थि व्यवहार तरस्य तथा पूर्वोत्तम व्यवहार निरस पूर्वोत्तम व्यवहार अस्थव्यवहार न्यवहार शब्द प्रयोग उसको निरस्य का निराकृत निराकरण करके विरुद्ध से अस्ति का विरुद्ध नस्ति भाति का विरुद्ध न भाति रूपस्य रूपस्य रूपस्य तस्य तस्य तर पाठचाहहार्स व्यवहारस्य विरद्ध व्यवहार से उत्दन का प्रतिबंध दृश्यतेबंध से कहा जाता है श्लोक बलो प्रतिबंधो उक्त लक्षणस्य से प्रतिबंध से कारण दृष्टान्त क्रमेण दर्शयती उत्तम लक्षण प्रतिबंध का लक्षण अभी पूर्व इस श्लोक में का। ये प्रतिबंध का कारण का दिखाते हैं दृष्टान्त में और दृष्टान्त में क्रम से दिखाते है दृष्टान्त हो गया तो अध्यक्ष वर्ग मध्यस्थ पुत्राध्ययन शब्द शब्द सब कहा गया शब्द जैसे ये हो गया दृष्टान्त के मध्य स्थित पुत्र उसके अध्ययन शब्द दृष्टान्त और दृष्टांतिक हो गया आत्मा के परमानंदता दोनों में प्रतिबंध का कारण भान होने पर अभान जैसे अध्यति वर्ग में स्थित पुत्राध्यन शब्द का सामान्यतः भान होने पर भी यही मेरे पुत्र का शब्द ऐसे भान विशेषता नहीं होता है इसी प्रकार आत्मा में परमानंदता है उसका सामान्यतः भान होने पर भी विशेष भान नहीं होता है भान ही पे अभान ये दोनों स्थलों पर प्रतिबंध है प्रतिबंध के कारण भान ही हो सकता है किंतु प्रतिबंध का कारण क्या है प्रतिबंध होने के लिए कोई कारण होना चाहिए बिना कारण प्रतिबंध नहीं होगा अभी प्रतिबंध का कारण बता रहते हैं प्रतिबंध से कारण दृष्टांत दाष्टान्ति कई हो पहले दृष्टान्त में दिखाएंगे उसके बाद में क्रम से दिखाते हैं तत् हेतु समाना भी पुत्र हुत्रधनी श्रुतौ इरिदा हेतु निबंधन से हेतु समानभिहार प्रतिबंध से हेतु पुत्र ध्वनि श्रोतु पुत्र ध्वनि श्रवण में हेतु है प्रतिबंध का कारण समान एक साथ उच्चारण दृष्टान्त है पुत्र ध्वन शब्द पुत्र ध्वनि के श्रवण में तबंध का कारण हो गया समानभिहार समान अभिहार समय मिल करके एक साथ उच्चारण एक साथ उच्चारण करने से से ज्ञान नहीं होता प्रतिबंध हो गया प्रतिबंध का कारण हो गया एक साथ अध्ययन यदि अकेले पढ़ेगा तो सुना पड़ेगा स्पष्ट समाना हो गया प्रतिबंध का कारण समान अभिहार का अर्थ बहू के साथ मिलकर के एक साथ पढ़ना यह हो गया प्रतिबंध का, का कारण इसके कारण प्रतिबंध हुआ प्रतिबंध होने से बहने क्यों भान सामान्यत भान होने पर भी यही मेरे पुत्र का शब्द है ऐसा बहना नहीं होता है ये होगा दृष्टांत में और आत्मा में परमानंदता के भान होने पर भान यहाँ क्या प्रतिबंध है प्रतिबंध का कारण क्या है तो यह अनादि अविद्या अविद्या अनादि प्रतिबंध का कारण यह मतलब आत्मा के परमानंदता की प्रतीति में प्रतिबंध है अर्थात प्रतिबंध का कारण क्या है अनादि अविद्या प्रतिबंध तस्य हेतु प्रतिबंध प्रतिबंध का कारण अविद्या अनादि अविद्या अनादि न विद्यते आदि जैसे अनादि अनादि अनादि उसके आदि नहीं उत्पत्ति रहता है अविद्या अनादि और अविद्या अविद्या है अज्ञान अनादि अज्ञान ही एक कारण है अविद्या एवं अविद्या है जो अविद्या व्यामोहे का निबंधनम व्यामोहे भ्रम ज्ञान व्यामोहा एक निबंधनम निबंधन मूल कारण जितने भ्रम ज्ञान होते हैं सबका मूल कारण अज्ञान है अज्ञान से ही भ्रम होता है तब रजू में सर्प भ्रम हो जाता है हे hey, रज्जु भ्रम होता है सर्प कोई सोच कर डरता है और सर्प भ्रम का कारण है अज्ञान रज्जु का अज्ञान रज्जु के अज्ञान होने से रज्जु का ज्ञान नहीं हुआ तो सर्प तो ज्ञान होता है यदि पहले रज्जु ज्ञान हो जाए सर्प भ्रम नहीं होगा जितने भ्रम ज्ञान है सब भ्रम ज्ञान का एक ही मूल कारण है वो अज्ञान है वही अज्ञान ही आत्मा के परमानंदता के भान में प्रतिबंध का कारण आत्मा के परमानंदता का भान होने पर ही होता है प्रतिबंध से और प्रतिबंध का कारण हो गया अनादि अविद्या जो कि सब भ्रम का कारण है मूल कारण तस्थी पुत्र ध्वनि श्रोतु पुत्र ध्वनि श्रवण लक्षण दृष्टांति पुत्रध्वनि श्रवण है ये दृष्टान्त है इसी दृष्टांत में तेतुकार समानभिहार बहु भीषा पठना बहुत के साथ मिलकर पढ़ना ये हो गया प्रतिबंध का कारण पुत्रध्वन शब्द में प्रतिबंध का कारण हो गया बहुत के साथ मिलकर पढ़ना एक साथ यह मतलब दाष्टान्तिका में दाष्टान्तिक हो गया आत्मा के परमानंदता के भान में व्यामोहिक निबंधनम व्यामोहाम व्यामोह ब्रह्म ज्ञान विपरीत ज्ञान नाम एक निबंधनम एक मुख्य कारण है विपरीत ज्ञान नाम एकम निबंधनमुख्य कारण है एक कार मुख्य भी है मुख्य कारणे, कौन अनादि अविद्या, अनादि का उत्पत्ति रही था उत्पत्ति हो तो शादी हो जाएगा अनादि जिसकी उत्पत्ति नहीं अविद्या अविद्या क्या है वक्षमाण लक्षण लक्ष्यमाणम लक्षण में उसका लक्षण आगे कहेंगे लक्षण आगे कहने वाले ऐसे अविद्या प्रतिबंध से हेतु प्रतिबंध का कारण ऐसी के कारण हो गया अविद्या अविद्या का कारण प्रतिबंध हुआ और प्रतिबंध के कारण भान पे अभान परमाण का भान होने पर भी अभान हो सकता है प्रतिबंध के कारण और प्रतिबंध का कारण हो गया अनादि अविद्या सब भ्रम का मुख्य कारण है वही है आत्मा के परमानंदता के भान में प्रतिबंध का कारण है श्रोत बोलो सब हेतु समेत